सत्यं सत्यम व्या तमत तरम अवतो माम ओम भक्ता शातिशा सहनावतो सहनुभक्त सह वींकर वह ते वदी ओम तेजस्विनावस्तमा विद्युषा ओं शातिशाशातिमश्छंदमृष विश्व छंदोभ्योध्यमृता सींद्रो मेधया शुणो तो अमृत से शरीर मे विचरर्ण जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्ण भूलिगेश्रम ब्रह्मणकोशो मे दया मे गोपाया शांति शांति श्या वृक्ष से पृ गिरे ऊर्धवास्में द्रविगम्चसों को शी शांति शांति हम इसको देख रहे हैं वो लक्षण क्या बोला अध्यास को स्मृतिरूपर पूर्व भाषा बाद में वो इस लक्षण कार्यगत जब होता है तब क्या है अन्य अन्य धर्म्यासा होता है है ना एक किसी का धर्म यहाँ पर और एक जगह में नहीं अभी विषयों के बीच में ही अभ्यास होता है शुक्ति रजतन दोनों विषय है एकादस में हो सकता है अभी आप जो प्रतीकात्मा बोल रहे हैं विषय ही बोल रहे हैं उतना ही नहीं युषम प्रत्याप प्रतीकात्मरिशे युष्म उसका संबंध ही नहीं है ऐसा भी बोल रहे हैं है, है न संबंधी नहीं है ओ, कैसा हो सकता है ऐसा पूछा क्या कहा नाव अयम एक विषय बोला नियमित रूप से अविषय ही है अविषय ही है विषय नहीं हो सकता ऐसा नहीं है हो रहा है ऐसा बोला है इसका वो क्या है प्रूफ क्या दिया हो रहा है ऐसा अस्मत प्रत्यय विषयत्वात् जो प्रतीकात्मा को जो बोल रहा हूँ वो अस्मत प्रत्यय विषय है लेकिन मैं ही वो वो वो जानता है अस्मत प्रत्यय है अपोक्ष अनुभव में है प्रत्यत्म प्रसिद्धेम इस प्रकार है वो प्रसिद्धि से भी हो गया। ही है, तो भी विषय हो गया ऐसा है ये, ये मतलब नियमित रूप से ऐसा ही रहना विषय नहीं हो सकता ऐसा नहीं है विषय भी हो रहा है हम देख रहे हैं है, ऐसा बोलो बोला है हो रहा है विषय हो गया है ऐसा बोलो <coughs> अभी बाकी लोग ने एकांत विषय को इसमें क्या है उसको थोड़ा लाइट कर दिया क्या हो गया अभी देखो शुद्धात्मा को ही लिया सावधानी से सुनो को ही लिया अभी क्या क्या हो ना वहां से लो स्मृत रूप परत्र पूर्व दृष्टा घासहा है।, है ना जगत जब आत्मा में शुद्ध आत्मा में करता है तब तो जगत तो पूर्व रूप है पूर्व दृष्ट है है ना और स्मृति रूप में भी है आत्मा में किया ऐसा आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन आत्मा में ही अध्यास किया कैसा मालूम है क्या मेरा प्रश्न समझ में आया नहीं रजत को शुक्ति में ही क्या है अध्यास कब मालूम होगा जी समझने के बाद मालूम होगा है ना अभी यहां पर कैसा है शुद्ध शुद्धात्मा को मैं जान लिया तब अध्यास रहता ही नहीं है त्मा को मैं जब तक नहीं जानता हूँ तब तब रास्ता है नहीं है है। हाँ, ना है ना, ना? इसलिए यहाँ पर क्या होना सब हो, तो कर सकते शुद्धात्मा में हो गया देखो प्रत्यत्मा शुद्धात्मा भी प्रतिगात्मा ही है इसलिए शुद्धात्मा को आप लेको शुद्धात्मा में ही अध्यास किया हूँ ऐसा मुझे कैसा मालूम हो सकता है है ना मुझे कैसा मालूम होना आवश्यक है ना क्योंकि प्रति अस्मत्तीषयत्वाद अपने प्रत्येगात्म प्रसिद्ध ऐसा है अध्यास जो हो रहा है वो प्रसिद्ध है प्रत्यात्मा भी है अपरोत्व भी है विषय हो गया विषय भी हो गया है ये तीनों शुद्ध आत्मा को अनुमय हो सकता है क्या समझा है नहीं समझा वो क्या बोल रहे उठने के बाद जागृत में मैं मैं मैं बोल रहा हूं ना मैं पुरुष मैं स्त्री बोल रहा हूं ना ये मैं जो है वो आत्मा ही है ऐसा कहता था आत्मा ही है ऐसा आप सर्टिफिकेट कर रहे हैं मैं कैसा जाना आप कल्पना किया है यहां पर नहीं है स्पष्ट हो रहा है आपको आप जोर से ओ दबाकर बोल रहे हैं और आत्मा में हो गया है अरे मैं का कैसा जान आत्मा कौन है मैं कुछ नहीं जानता हूं लेकिन प्रत्योगत्मक प्रसिद्ध है, विषय भी होना अनुभव में ही रहना प्रत्योगत्मा ही हो गया है अध्यास है सब में भी जानना समझ रहे यार लेकिन मैं प्राज्ञ को लिया तब यह सब कंडीशन साइड होता है देखो मैं प्राज्ञ विषय नहीं है हम जानते हैं है ना लेकिन विषय बना दिया मैंने वो भी जानता हूं आई थिंक इज क्लियर नॉट अभी ये जो है विषय भी बना हो मैं विषय नहीं बन सकता हूं तो भी बना हो यह नहीं जानता हूं स्पष्ट हो गया है ना अभी क्या क्या खतरा हो गया है देखो अन्यत्र अन्य धर्माध्या शुद्धात्मा को लिया शुद्धात्मा क्या है आत्म वेदम सर्वम है उसके हिसाब से अन्यत्र क्या है कुछ है अन्यत्र अन्य धर्म भी नहीं है अच्छा वो आत्मा का स्वरूप जो है वो निर्धर्म है, समझ रहा है? निर्धर्म है क्योंकि एक में वो है उसमें धर्म के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकता इसलिए धर्म धर्म में वो भी नहीं चलेगा उधर समझ लिया लेकिन वैसा कहते हैं देखो जी आत्मा ही अध्यास नहीं कर रहा है आत्मा में हम अध्यास कर रहे हैं आत्मा ही अध्यास नहीं कर सकता क्योंकि सब कुछ आत्मा ही है आत्मा अपने में अध्यास नहीं कर सकता ये सब बात जानते हैं आत्मा जैसा है वैसा ही है लेकिन मैं कर रहा हूँ ऐसे बोलता मैं कौन है मैं मतलब जीवा मैं अध्यास जब कर रहा हूं वो आत्मा में ही कर रहा हूं बोलता है समझा है नहीं समझा लेकिन आत्मा में ही कर रहा हूं आप बोल रहे हैं मेरे अनुभव में नहीं है प्रत्येगात्म प्रसिद्ध है नहीं है आप सिर्फ बोल रहे हैं ना अभी खतरा क्या क्या हो गया देखो सावधानी से सुनो जा जा आपको जैसा रिप्यूटेशन जैसा दिखता है लेकिन जब तक तो अंतर नहीं घुसता है रिप्यूटेशन नहीं है देखो प्रत्येगात्मा में देखा हुआ जगत अध्यस्त है मिथ्या है। ये सबको सब स्वीकार सब करते है ना? क्योंकि अत्यंत अलग है ये चित्त है वो जड़ है ये सत्य है वो असत्य है ये अपरिचिन्न है वो है, इतना फर्क है है ना लेकिन जब मैं अध्यास करता हूं तब क्या अध्यास करता हूं वो सामने वाला पहाड़ को देखकर वो मई हूं ऐसा कोई नहीं बोलता है ना अध्यास में क्या करता हूं देह को शरीर को मैं इतिहास करता हूं शरीर को आकर रखकर और पत्नी पति बच्चे सबको भी बोलता हूं तो ठीक है लेकिन मेरा बहुत सीमित है। ठीक है और कोई और एक और उसका अध्यास एक है उतना सीमित है उतना सीमित है। है ना इसलिए मैं जो अध्यास किया वो मिथ्या होने पर भी मैं जो अध्यास नहीं किया हूं वो जगत है वो मिथ्या नहीं है मैं प्रत्येगात्मा में जो देखा वो अध्यस्त मिथ्या है लेकिन मैं जो अध्यास नहीं किया पहाड़ है ये तो है आप मिथ्या नहीं कहा इसको प्रत्येगा में देखा तो है ना लेकिन शुद्धात्मा को ले लिया सर को से संबंध सब कुछ है सब कुछ वही इसलिए सब कुछ अध्यास होता है जब सब कुछ अध्यास बोला प्रत्येका मतलब शुद्धात्मा है अभी उसमें आत्मा में आपने जब देखा तब सारा अध्यक्ष सारा जगत मिथ्या हो गया फला देखो प्रत्यत्मा इतना ही किया ये इतना अध्यस्त हो गया वो बाकी है मैंने अध्यस्त नहीं किया है ना लेकिन शुद्ध आत्मा ऐसा बोलते सारा जगत उसमें अध्यस्त है इसलिए सारा जगत मिथ्या है सारा जगत मिथ्या बोल दिया है ना लेकिन आत्मा की दृष्टि से अध्यस्त तो नहीं है क्यों क्या है वो सब कुछ वही है सब तो कुछ वही है अभी क्या हो गया बहुत गड़बड़ हो गया अविद्याल्पित तो है मिथ्या तो है शुद्धात्मा को रखा है अध्यास बिल्कुल नहीं कर सकता है ना क्या करना सोचा तो का मतलब बोला देखो अध्यास करने के लिए वो रहने वाला वस्तु ही होना ऐसा नियम नहीं है को छोड़ दिया अभी मिथ्या जगत को भी कर सकता है पूर्व छोड़ दिया मिथ्या जगत हमेशा मिथ्या है पूर्व दृष्ट कैसा हो सकता है ये सारा ना दोनों नहीं ये दोनों ऐसा हिला रहा हो अबे आत्मा उसने कहा तब सारा जगत मिथ्या है वो हाँ। सारा जगत मिथ्या होने पर पूर्व दृष्टा स्मृति रूपा का मतलब क्या है कुछ नहीं है इसलिए पूर्व दृष्टि छोड़ना पड़ता है स्मृति रूप छोड़ना पड़ता है सब कुछ छोड़ना पड़ता है क्या कर रहे हैं सारा जगत मिथ्या है मिथ्या जगत को ही अभ्यास कर रहा है बोलता है व्याघात दोषा मिथ्या जगत तैसा कब निश्चय होता है मैं आत्मा को समझने के बाद इसके बारे में बात किया मिथ्या ऐसा कहा सकता है है ना क्या मिथ्या ऐसा कह सकता है नो no. क्योंकि वो सब कुछ ऐसा बोलता है ऐसा कुछ है ही नहीं जी ऐसा कुछ में ही हूं बोलता है वो आत्मा के डिक्शनरी में मिथ्या ऐसा है ही नहीं है ना इट फुल ऑफ़ वो मिथ्या में अध्यास करने के बाद कुछ ना कुछ मिथ्या होता है अध्यास किया बाद में समझ ज्ञान आया बाद में ये मिथ्या है समझता है है ना वो शुरू करते ही मिथ्या हो गया तो अध्यास क्या बोल रहा ये मिथ्या चौथ कैसा आया अध्यास ही आया <coughs> इसलिए क्या बोल देते हैं मालूम है मैं। देखो जी ये अनादि आन, तो अध्यासा बोला है अनादि अनादि काल से रहने से ऐसा व्याघात दोष नहीं आता है आई मीन बीज वृक्ष हो सकता है ऐसा बोलता है आर यू फॉलोइंग नॉट फिर एक बार देखो अनादिकाल से ये अध्यास है ही, ही। चाना से अध्यास ही ही आपने बोल दिया इसकी चर्चा क्या है चर्चा का मतलब क्या है अभी मुझे समझ में आ रहा है या अध्यास मैंने किया मैं किया वो अध्यास को छोड़ दिया ऐसा है है ना इसलिए इट इज फुल ऑफ कॉन्ट्रेडिक्शन होता है छोड़ना पड़ेगा पूरा परत पूर्व दन सब कुछ छोड़ना पड़ेगा इसलिए देखो वो अभी आपने वो सुषुप्त आत्मा प्राज्ञ को लिया तो कुछ भी गड़बड़ नहीं है क्योंकि देखो तिपरी जो बोला है तब प्राग्ञ भी पूर्व दुष्ट है मैं देखा रहा हूं जगत भी पूर्व दुष्ट है इसे दोनों ओर से हो सकता है दोनों स्मृत रूप में है दोनों हो सकता है है ना अत्यंत विभिन्न है वो भी मैं जानता हूं मैं क्या बोल रहा हूं हो रहा मैं तो जानता हूं तो भी अंदाज कर रहा हूं इसलिए मुझे समझ में आता है मैं गलत कर रहा हूं ऐसा मुझे समझ में आ रहा है मैं गलत कर रहा हूँ जब समझ में आता है तब मुझे ठीक ठीक हो जाना विद्या को पाना ऐसा मन में आता है तो ना, ना? शुद्धात्मा को रखा मैंने गलत किया ऐसा समझ भी नहीं सकता कोई आत्मा है उसके ऊपर ये ढक्कन रखा हो रो कुछ भी होने दो हमको क्या है प्रत्येक प्रसिद्ध ऐसा नहीं होता है अभी इसको देखो अब सब लोग गीता को पढ़ा है सुना है आपको याद दिलाते ही आता है याद आ जाता तेरा अध्याय में क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र संयोग को भी बोला है क्या संयोग ऐसा पूछा अध्यास ही संयोग है ऐसा बोला है क्योंकि क्षेत्रज्ञ क्षेत्र बहुत अलग स्वभाव वाले हैं क्यों इदम शरीर कौंते येत्रीय ये तो वे क्षेत्रज्ञ है ओ मैं जानने वाला हूँ यह जाना जाने वाला है इसलिए अत्यंत विरुद्ध सब लोग जानते हैं ना, है, है ना अभी क्षेत्रज्ञ कौन है क्षेत्र क्या है है ना बोले क्षेत्रज्ञ इसको देखने वाला कर्ता भोक्ता इत्यादि कर्ता भोक्ता ज्ञाता इत्यादि अज्ञान से ही आया है अध्यास से ही आया है इसलिए बुद्धि में अध्यास अनादिकल से है नहा पर क्षेत्रज्ञ जो बोला क्या जीव है या शुद्धात्मा है बोलो जीव, जीव। <coughs> क्या जी तेरह अध्याय में ज्ञान के बाद वो... <laughs> तब अभ्यास नहीं है महाविधि के बाद ये कहा है जब अध्यास है तब जीव है इसमें बोलने की जरूरत नहीं है नहीं तो जीव है वो बेकूफ समझ लो ऐसा बोल रहा है है ना जब हम बेकूफी है बेकूफ हमारे में है, उसका वर्णन हो रहा है तब जीव है या नहीं जीव। अभी क्या है देखो कैसा है यहां पर जो पहला वाक्य है युष्म प्रयोगोचरों विषय विषिणो तव प्रकाशवृद्ध स्वभावो जो है उसी वाक्य को लिखा है <laughs> <Yeah>. <laughs> क्या भाषिक देखो युष्मद युष्मदस्म प्रत्येकोचरों को क्या बोला हो क्षेत्र क्षेत्र विषय विषयो विषय बोला तव प्रकाश प्रकाशवृद्ध को भिन्न स्वभाव बोला <laughs> क्या समझ में आ रहा है? ये मैंने नोट किया था कर उसके रहे भिन्न स्वभाव इतरेतर धर्माध्यास लक्षण संयोग इतरेतर धर्माध्यास लक्षण धर्मधर्मिण है ना उसी को लेके आया फिर क्या लेकर क्षेत्र क्षेत्र ज्ञ स्वरूप विवेक अभाव निबंधना क्षेत्र को भी जान नहीं जाना क्षेत्र को भी नहीं जाना उसका स्वर भी नहीं जानता इसका स्वर भी नहीं जानता है इसलिए विवेक अभाव और विवेक नहीं है उसको इसलिए इधर भी तो बाद तो तो में दृष्टांत भी रज्जु रज्जुशुक्ति का अभाव से जैसा जयसा करता है वैसा सर्पर कैसा किया उसी प्रकार सह अय अभ्याप क्षेत्र क्षेत्र मिथ्याजानलक्षण ये फर्स्ट पैरा पूरा पूरा ये रहा है तो शुक्ति मेरा और एक ही हो गए पर बोल रहा है नहीं तो ना एक ही है पर जैसे में का नहीं आया तो भी रजू सभी शुक्ति को भी बोला शुक्ति रजत दो बोला यहाँ पर शुक्ति रज्जु शुक्ति का अधिनाम सर्प्रचित संयोगवत दो, दो दिया है है ना मतलब वहां पर जो वाक्य है वही वाक्य इधर है वहां पर अस्मद प्रत्येक स्थान में शुद्धात्मा कैसा लेना चाहिए आप बोलो यहां पर क्षेत्र को स्पष्ट बोला है जी वैसा कपड़े में प्रवेश करता है। है। ठीक ही तो शुद्धात्मा प्रवेश करने वाला वो है। प्रवेश करने उत्तम पुरुष है ना उत्तम पुरुषस्थ बोला है ना इसका मतलब क्या है वो गीता में उसी वाक्य को लिखा है उसी वाक्य है जिसमें स्पष्ट है क्षेत्र जीव है स्पष्ट हो गया ये गीता 13 24 है फिर एक बार सुनो क्षेत्रक्षेत्रो विषय विषय भिन्न स्वभाव <laughs> रज्जुशुक्ति तवक ज्ञान ईतरेतरध्माध्यास रक्षण संयोग क्षेत्रक्षेत्र विवेकाभावनाज्जुशुक्तिदीना तद्वेक अध्यारोपित भाव स्वरूप क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान वो उल्टा नहीं बोल रहा है इह, वो इतना ही बोल रहा है आप क्योंकि देखो उसको भी देखो वहां पर क्या है क्षेत्र माम विद्धि बोल दिया इसलिए मुझे और करने का आता ही नहीं है अध्यास करने का रास्ता नहीं है क्यों देखो सावधानी से सुनो अभी वहां पर ईदम शरीरम कौनते क्षेत्र मित्य विधीय ऐसा शुरू किया क्षेत्र मतलब क्या है यह शरीर ऐसा बोला है ना उसको क्षेत्र बोला बाद में क्षेत्र क्या बोला महाभूतान हा? महाभूता तो से बोला ना? यहां पर क्या किया क्षेत्र में सारा जगत को लेके आ गया ठीक है क्या कहा जंप हो गया बोलो <laughs> पहले इधर श्रीघमते बोला फिर सारा क्षेत्र बोल दिया हाँ जंप कैसा आया जो जो देख रहा है वो सब क्षेत्र है ना इधर स्पष्ट बोला वहां पर सारा जगत को दिखाया जब कहा क्षेत्र बोल रहे <laughs> वही क्षेत्र है, है देखो क्षेत्र यहां पर क्या है ये शरीर में उसको देखने वाला मैं लेकिन जब मैं ईश्वर बना तब सब में देखने वाले भी मैं ही हूँ <laughs> क्या समझा नहीं समझा फिर एक बार सुनोत्र जब जीव के, जीव के बारे में जीव के बारे में बोल रहा है तब शरीर कौन ते जो वे क्षेत्रज्ञ लेकिन मैं क्षेत्रज्ञ ईश्वर बना अभी बोल दिया ना क्षेत्र माम विद्य अभी वो सारा जगत मेरा शरीर है <laughs> इसको जानने वाला मैं ही हूँ के का कोई स्कोप स्कोप नहीं। स्कोप नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं है हाँ, की हाँ। लेकिन वहाँ पर को नहीं बोला है को नहीं बोला है है है पर पर पर लेकिन बोला बोला मतलब क्या है? देखो यहाँ पर मैं देखने वाला हूं। ऐसा बोलते ही, वो मिथ्या ऐसा नहीं बोला लेकिन उसको मैं मेरे में देखा मिथ्या है मेरे में नहीं है, ऐसा बोला तो मिथ्या कैसा हो सकता है आ, सम्झा सम्झा? फिर एक बार सुनो। में जिस जगत को देखता है वो मिथ्या होता है क्योंकि प्रत्येगात्मा में जगत नहीं है ठीक है अभी वो ईश्वर रोने के बाद ईश्वर क्या कह रहा है और सब कुछ देखने वाला मैं ऐसा बोल रहा है देखने वाला मैं ऐसा बोला मेरे में है ऐसा बोला क्या अपने में नहीं देखा ईश्वर अपने में जगत को नहीं देखा जगत को देखा तो उसको भी से ऐसा हो जाएगा तभी तो हाँ ये भी है ना स्पष्ट है ना स्पष्ट है इसे इसका मतलब क्या है वो यहाँ पर ये जगत को मैं देखने वाला हूँ ये शिविर मई हूँ मई ईश्वर देख रहा हूँ ऐसा जब बोला तो वो जगत मिथ्या नहीं है देखने वाला बोला इसलिए ज्ञानी भी क्या कह रहा है अविद्या जिसको नष्ट वो हो चुका है वो क्या बोलता है यह सबको मैं देखने वाला हूं मैं इसका साक्षी हूं समझ में आ रहा है वहां पर क्षेत्र में क्या क्या आ गया इच्छा द्वेश सुखम संघात चेतना बोला क्षेत्र से तो वहां उस बार बार डिलीट किया है ना कि क्षेत्र जो है तो क्षेत्र से अलग है अलग पर नहीं, नहीं।, नहीं इसलिए अभी ज्ञानी भी अलग देख रहा है विवेक है यहां पर क्या बोला? यहां पर विवे बोला? ना मैं क्षेत्र नहीं हूँ हो। विवेक होने के बाद मिथ्या क्यों होना मेरे में उसको देखा तो मिथ्या है, है। ये ठीक मैं अलग देखा मिथ्या कैसा होता है मिथ्या ऐसा कहा आपने तब शंकराचार्य कैसा डांटते हैं ये लाठी में मार रहे है। वो क्या है ये ईश्वर क्या कहता है तरे एक है ना वो देखा ऐसा है क्या देखा सृष्टि के पहले ये सारा जगत बीज रूप में जो है उसी को देखा आप ये असत्य है ये कुछ नहीं है मिथ्या है ऐसा आपने कहा तो, आप तो बीज रूप में ही उसको देखा ना ईश्वर उसका अज्ञान आपसे ज्यादा हो जाएगा <laughs> शंकराचार्य का वाक्य क्या है भविष्य घट्वर भविष्य घट विषय प्रत्यक्ष ज्ञान मिथ्या सै इसलिए मैं क्या पॉइंट आउट करता हूँ सुनो यहाँ पर युष्म में असमत परते वाला शुद्ध आत्मा है ऐसा रख लिया ना तब क्या क्या हो गया मिथ्या होना ही पड़ा जगत वो जानते हैं उसको इसलिए वहां से शुरू हो गया मिथ्या ऐसा हो गया मिथ्या बोलने के बाद इसको उत्पत्ति कैसा कहा जा रहा बोलना जी कहा बोलना मिथ्या मिथ्या उत्पत्ति बोल सकता है इसलिए क्या बोला नहीं है है से होता है है होता क्या पूछा जी कैसा जी कैसा देखो देखो देखने बोल रहे ना देखो जी, बोलने पर भी व्यवहार को है ना व्यवहार को मिल रहा है ना बोला ये व्यवहार को अधिक पड़ता है व्यवहार को मिलता है क्या मिथ्या Definitely मिलेगा मिलेगा नहीं से हमने बोला है ना क्या जी, एक बार मिथ्या बोलते हैं एक बार बोलते हैं। हैं ये, ये ही बोल रहे ना, आ <laughs> कहां से आ गया जी इसके लिए और एक उपादान कारण है क्या है अनिर्वचनीय अविद्या है <laughs> आप देख रहे हैं कल्पना कैसा कर रहे हैं क्योंकि ये गलत को बचाने के लिए इतना बोलना पड़ा होप तो शेत्र के, के आप जो बोलते उसी को और स्पष्ट बोला तो मैं प्रत्येगात्मा में जगत जिस जगत को देखता हूं वो जरूर मिथ्या है क्योंकि वहां पर नहीं है मैंने बोला प्रत्येगात्मा में शरीर है क्या ये कौन नहीं जानता है शरीर नहीं ऐसा सब लोग जानते हैं तो भी उठने के बाद में है ना? इसका मतलब क्या है आप देख रहे हैं जहां नहीं है वहां पर आप देख रहे हैं इसलिए मिथ्या है इसलिए मिथ्या मतलब क्या है प्रत्येका में दीख पड़ा जो दीख पड़ा वो मिथ्या है शरीर मिथ्या ऐसा नहीं है इसलिए उसने क्या किया को छोड़ दिया रूप को को छोड़ दिया, छोड़ दिया, दिया, धीरे धीरे धीरे ये के, के के के पद को छोड़ के छोड़ के अपना ही एक सिद्धांत बना दिया ऐसा है ना इसलिए यहाँ पर इतना स्पष्ट मैं क्यों बोलना पड़ा यहाँ पर क्षेत्र क्षेत्र वही अध्यास हो रहा है क्षेत्र मतलब जीव है वहां पर आत्मा को लेना में बोला है।, I mean, the है ना ये स्पष्ट होता है इसको याद रखो यू शुड रिमेम्बर वेरी क्लियरली है ना बाद में देखो अभी को अभी प्रश्न है क्या ये विषय ही है विषय भी हो गया क्या मैं क्या स्वरूप में ये तो क्या है जी वो पुरुष बुद्धि अभी प्राज्ञ जो है मैं विषय भी बोल रहा हूँ नहीं एकांत अनुषा विषि भी ऐसा भी बोल रहा हूँ इसलिए मैं दो देख रहा हूं विषित्व भी देख रहा हूं विषित्व विषयत्व को भी देख रहा हूं लेकिन कौन सा सच्चा है इसमें क्या प्रश्न समझा नहीं समझा मैं दोनों को देख रहा हूं ना है ना क्या प्राग्ञ जो है वो विषयी है या विषय है प्रश्न पूछा उसके स्वरूप में मैं देख रहा छोड़ो प्रति विषय में बना इसको छोड़ो देखो क्या है में वाक है इन वाक को, को दो बुद्धि दो विषय होने वाला कुछ भी लिंग नहीं है ठीक है इसलिए आप उसे कहां रहा कैसा रहा क्या था ऐसा पूछा कोई उत्तर नहीं देता है मैं नहीं जानता ऐसा ही बोलता है है ना वो हमको छोड़ो इंद्र क्या बोला देखो इंद्र प्रजापति चांदोगी में ओ धीरे धीरे जागृत स्वप्न सुरुपति को लेकर जा रहा है प्रजापति सिखाने के लिए आगे में तीसरी बार तो प्राजी के बारे में वो कहा कनों तो कदम मालूम हो गया ऐसा चला गया फिर एक बार वापस आया वापस आकर नमस्कार करके बोलता है प्रजापति को ना क्या जी? अच्छा ना खल वैमेवत्मा जमस न होताशमेवाहत्र भोग्यम पशा छांदोट इलेवन वन वहां पर क्या है देखो वो ये ओ, वो कौन है वो कुछ नहीं जानता है वो पर बारे में क्या बोल रहा है ये कौन है कुछ नहीं जानता है अपने आप को छोड़ो किसी को भी कुछ भी और कुछ भी नहीं जानता है और विनाश को ही विनाश हो गया ऐसा दिखता है विनाश को भी पाया है विनाश में वापि तो होती नहा मतलब पश्चा में यहाँ पर उसे कुछ लाभ होगा ऐसा कुछ नहीं देखता वो शू शु, शून्य जैसा है एक रंद्र जैसा है ऐसा पूछा है ना तो नाश हो गया क्या गया। ले उसका वर्णन कर रहा है क्योंकि अपने को भी नहीं जानता है कुछ भी नहीं जानता है वो हैया नहीं वो भी नहीं जानता है हम भी उसको देखने के लिए तो है नहीं, ऐसा नहीं जानता है ऐसा है ना अभी सावधानी से क्या है वो इस प्राज्ञ को युष्म प्रत्य बनाकर पूछ रहे हैं समझ रहा है समझाया नहीं समझा विषय बना, बना दिया है ना क्योंकि वो बहुत मेधावी है विषय बना दिया हम क्या हैं वो कौन है मैं कुछ नहीं जानता हूं उसके बारे में ऐसा बोल रहा है हम क्या बोलते हैं मैं कुछ नहीं जानता हूं ऐसा हम बोलते हैं मेधावी को सामान्य को फर्क देखो वहां पर प्राग्ञ को युष्म प्रत्यय बनाया ओ इंद्र, लेकिन हम अस्मत प्रत्यय कर रहे हैं अस्मत प्रत्यय में ही अध्यास है युष्म प्रत्यय कहा अध्यास कम है समझे? उतना ही है लेकिन अस्मत् प्रत्यय से नहीं बोला इससे क्या स्पष्ट होता है ये प्राग्ञ भी विषय ही है और विषय का स्वरूप हम नहीं जानते हैं ऐसा हो गया विषय ही है वो कौन है हम नहीं जानते हैं जानना बाकी है हम क्या जानते हैं आखिर में वो कौन है ऐसा बोलने के बाद हम क्या जानते हैं अरे रे वो शुद्धात्मा कौन है पूछा उसकी साक्षी है की साक्षी का समझा प्राज्ञ ही अंतिम तत्व नहीं है वो मूल विषय वो नहीं है मूल विषय शुद्धात्मा ही है वो कौन है प्राज्ञ की साक्षी है बल टू फॉलो जी देखो यहां पर भाष्यकर इसको कितना सुंदर समझा रहे हैं देखो स्पष्ट रूप से कह रहे प्रश्न उठता है देखो मनु, नत्मा अहम प्रत्यय विषय विज्ञाते अनुपन्नम चौथा सूत्र है पर आत्मा को हम समझाते हैं, समझाते ऐसा बोल रहा है समझाते समझाते बोलते वो सुनने वाला प्रश्न उठाता है अरे आप अभी तक ये प्रतिकात्मा जो है वो अस्मत प्रति विषय है अस्मत प्रति विषय ऐसा बोला है आपने हम जानते हैं उसको उपनिषद से समझने का जरूरत क्या है समझा नहीं समझा सुन जी एक बार अभी चौथा अध्याय क्या होता है चौथा सूत्र में आत्मा को हम समझा रहे हैं बाद में उपनिषद से उपनिषद में ही उपनिषद से ही समझना है और किसी प्रकार से नहीं समझा सकता ऐसा कहते कहते ही वो सुनने वाला प्रश्न पूछा देखो मैं पहले से सुन रहा हूं आप जो कह रहे हैं पहले आपने क्या कहा है अस्मत प्रतिकोचर विषय है ऐसा बोला इसका मतलब क्या है हम जानते हैं क्या समझा नहीं समझा क्या नहीं समझा क्या है मैं बन... मैं जानता हूं। मैं विषय विषय विषय ही जानता कुर्सी जानने के बाद होता है ना जानने के बाद ही विषय होता है इसलिए ये आत्मा क्या है पूछा अस्मत प्रति विषय है प्रतीकात्मा है इसलिए मैं मई हूं ऐसा जो जाना हूं वही आत्मा है वही प्रति वही प्रत्येगात्मा है और प्रत्योगत्मा को और सिखाने का जरूरत क्या है मैं जानता हूं अभी अभी प्रश्न समझा समझा शीर्षो देखो अभी अस्मत प्रत्येक गोचर है अस्मत प्रत्येक के लिए विषय है इसलिए मैं उसको जानता हूं जानता है इसलिए विषय बन गया है ना जानता हो अभी आप बोल रहे हैं जानता हो है सब पहले ही बोल रहे हैं अस्मत प्रति विषय अस्मत प्रति विषय ऐसा अभी उपन से ही समझना ऐसा बोल रहे हैं? क्या से क्यों समझना आप बोल रहे हैं ना हम समझते हैं ऐसा प्रश्न उठा ठीक है समझा अभी देखो उत्तर ना ऐसा नहीं तत्व तत्व प्रत्युक्त उसका साक्षी है अस्मत् प्रत्येकोचर विषय जो है अस्मत् प्रत्येकोचर का विषय जो है प्रत्येगात्मा वो प्रत्येगात्मा ही आत्मा नहीं है उसके साक्षी है आत्मा है उसको अपनिषद से ही जानना है आत्मा ही साक्षी अध पर साक्षित को क्यूँ बोलता है इससे अलग दिखाने के लिए बोल रहा है शुदात्मा। शुदात्मा है ऐसा भी नहीं है तो साक्षित्व मतलब उससे अलग है वो ही नहीं है उससे अलग है वो देख रहा है नीति ये भोगता है भोगता है उसको न भोग कर साक्षी रूप से देख रहा है उसको वो आत्मा है उशुद्धात्को हम समझना बाकी है इस को पढ़ो बाद बाक्योपड़ो बे तत्व प्रत्युक्त नी अहम तत्साक्षी सर्वभूतस्था सरभूतस्थ सूटस्थ निपुर विधि कांडे तर्क समय सर्वस्य आत्मा इसका मतलब क्या है वो अहम प्रत्य विषय जो है अहम प्रत्यविषय जो है वो कैसा वो करता है एक ये कर्तव्यतिर उसके अलग उससे अलग तत्साक्षी सर्वभूत स्था उसकी साक्षी है साक्षी मतलब सिर्फ आपके शरीर में नहीं है सारे भूतों में वो साक्षी है साक्षी है आप आप क्या आप साक्षी किसको है आप सिर्फ ये शरीर की साक्षी है समझ आ रहे हैं नहीं या या या। सिर्फ शरीर के साक्षी है और बाकी शरीर में जो होता है उसका साक्षी नहीं हो सकता है ना लेकिन वो कौन है ये जो है, वो सर्वहूत सम में सम है एक है कूटस्थ नित्य पुरुष है उसको विधि कांड में भी नहीं बोल सकता तर्क में भी नहीं बोल सकता नहीं बोलता है वही सर्वस्व आत्मा है क्या स्पष्ट हो चुका देखो आप मैं जब प्राग्न मूल ऋषि मूल विषय ऐसा बोलते रहा ओ मूल ऋषि को हमने पकड़ लिया ऐसा मत समझो है ना मूल ऋषि तत्काल के लिए अज्ञान के समय ही मूल विषय है उससे अलग कोई है मैं नहीं जानता हूं मैं मैं सब कुछ देख रहा हूं ये सब कुछ मेरे लिए विषय है तो भी मैं अभ्यास कर रहा हूं ये मेरा गलत है इसलिए मैं इसलिए सांख्य क्या बोलता है मालूम है सांख्य बोलता है देखो तुम उससे अलग ऐसा समझ लो ऐसा समझ लिया आप मुक्त बन जाते इतना ही बोलता है सांख्य क्या बोलता है सुनो फिर एक बार आप है आप क्षेत्र से अलग है आप सत्य है ज्ञान है अपरिचन है है इसको आपने समझ लिया आप मुक्त बन गया रिस्ट्रिक्टेड टू दिस इसलिए वो भी क्या बोलता है एक एक शरीर में एक एक प्राणी है है है ना इसलिए उसको पुरुष पुरुष बोला पुरुष बहुत तो को बोला बहुत है, बोला बहुत को ये शुद्ध आत्मा में नहीं उसके लिए शुद्ध आत्मा ऐसा है ही, ही नहीं ब्रह्म ऐसा नहीं है केवल पुरुष है प्रकृति है तो थोड़ा सा डिफरेंस जस्ट तो जैसे में ये बिना बिना बिना उसका कोई नहीं नहीं नहीं नहीं है है है इसी प्रकार शुद्ध के बिना के के का का किसी चीज भी क्या रहा मैं सांख्य बारे में बोल रहा हूं। नहीं, नहीं। वो इसके थोड़ा अलग बात पहले हम लोग कहे थे है? के, बिना नहीं। भी के बिना नहीं है, प्राग्ण, प्राग्ण, कोई भी के बिना नहीं। है वो सांख्य एक आत्मा को नहीं मानता है कोई ना ओ ठीक दिखता है उसकी क्या है देखो उसको मैं अलग कैसा समझ रहा हूँ क्या बोलता है ओ बहुत देर तक समाधि में बैठा आपके संस्कार में भी अलग हो जाता है ये मई नहीं हो ऐसा मालूम हो जाता है श्रुति श्रुति की की आवश्यकता आवश्यकता नहीं है की कुछ नहीं है हटियो में समाधि में बैठ जाओ बैठो बैठो बैठो बैठो बैठो बहुत काल तक बैठा ओ बाह्य जगत का संपर्क ही नहीं है इसलिए संस्कार उठ जाता है ऐसे कुछ कुछ मई नहीं हो ऐसा संस्कार उठ जाता है आप मुक्त बन जाते हैं ऐसा बोलता ऐसा नहीं है आप कल्प कल्पो समाधि में रहो लेकिन उठते ही आता हाँ है ये नहीं चलेगा नहीं ना लेकिन so, यहाँ पर So far, for example, uh, what we are saying is, Shuddhatahma has actually not come into discussion. I mean, actually, so far in the, yeah. uh, the Adhyasa Parva, so Adhyasa effectively we are discussing the, the you know, Adhyasa between the Praknya level of uh, yeah. self and yeah. the Jnana. Yes. The basic question which is again coming is, even if you understand Adhyasa, we are not going to understand Shuddhatahma. Ah. Uh -huh. So Adhyasa as a study. not not not lead us to the, you you know, no no. no, no, no. What Certainly. True. What you say is at all wrong. That's very correct. ko no, itna no. I only reach I may remove I remove remove Even in, every day in deep sleep am am removing मतलब मैं है, मैं हूं लेकिन मैं कौन हूं मैं नहीं जानता हूं है ना जब मैं जानता हूँ क्या यह मैं रखा था वो मैं नहीं हूं उसके साक्षी मैं हूं ऐसा समझना इसलिए उसको समझाने के लिए वो, वो पूरा शास्त्र शुरू होता है अभी है ना इसलिए सिर्फ अध्यास को छुड़ाना नहीं है अध्यास को छुड़ाना हो रहा है वो में होता है समाधि में होता है लेकिन इतना ही हो गया, हमसे हमको इतना फायदा नहीं है अविद्या नष्ट है। है, मतलब मैं मैं नहीं जानता ऐसा जो वो जाना मैं मुझे जानना वो क्या जानना मैं आत्मा ही ऐसा जानना शुद्ध आत्मा ही ऐसा जानना जानने के लिए शास्त्र प्रारंभ होता सिर्फ उपोदात है सिर्फ उपोदात है अध्यास के बारे में ही चर्चा हो रहा है मैं जिस आत्मा को समझाना चाहता हूँ उसको बाद में सुनो ऐसा बोल रहा है। तो का आ, उसको जानना, है को जानना है जानना जानना इस इच्छा होना ऐसा एक समझे ना ये कौन है मैं क्या छे अच्छे मैं ये ठीक नहीं कर रहा हूँ क्या छा आप बोल सकते हैं बोलो मैं सुनना चाहता हूँ ऐसा आता है दैट इज so अध्यास भाष्या क्रिएट्स इनक्विजिटिवनेस इनक्टिवनेस इज ही विल बी वेरी वेरी व्हाट इट इज इफ इज जस्ट एन इंटेलेक्चुअल आई रियली वांट टू नो व्हाट इट इज ये इवन दट शुद्धात्मा ओके, वांट्स टू नो, इसको बोलता है शास बोलता, बोलता है उसको है ना इसलिए इतना बोलने का अभी क्या है मैं अभी पर्दा डाल रहा हूं इसको क्या है ओ अस्मत पर त्य गोचर जो है वो जीव को ही रखना भाई शिकार स्पष्ट बोला है भगवदगीता भाष में तो यू कैन हो गया सिर्फ प्रत्योगत्मा बोला है इसमें प्रतिगात्मा को आत्मा भी ले सकता है उसे को भी ले सकता है वो सबसे जो है उसको ही लेना ऐसा कुछ ना कुछ, कुछ कुतर्क कर सकता है लेकिन वहां पर कुतर को अवकाश ही नहीं है है ना इसलिए यहाँ पर उसको प्रदान है ना नावेन्ते हैं अस्वत्ति प्रतिभा है ना बाद में देखो ओ तीन लाइन पहले क्या बोला सर्वो पुरोवस्थिते विषये विषयांतर मध्यस्ती उसका उत्तर नहीं आया है अभी तक तो। सर्वो ही पुरोवस्थित विषय इसका मतलब क्या है सामने जो विषय है उसमें ही और कोई किसी विषय का अध्यास करते हैं पुरोवस्थिते विषय इसका मतलब क्या है प्रत्यक्ष होना है प्रत्यक्ष है रजत प्रत्य। रजूत प्रत्यक्ष है इसलिए प्रत्यक्ष होना है ना पुरोवस्थिते विषय ऐसा पूछा देखो अभी बोल न चा यमस्तम पुरोवस्थित एवं विषयांतर वो ऐसा नियम नहीं है पुरोवस्थित विषय में ही करना है ऐसा नहीं है जो पुरोवस्थित नहीं है उसको बारे में उसको भी कर सकता है जो प्रत्यक्ष नहीं है उसमें भी कर सकता हो रहा है कर सकता है मतलब थोड़ा कोशिश किया कर सकता है ऐसा नहीं है हो रहा है, हो रहा है। तो प्रत्यक्ष न होने पर भी थोड़ा कोशिश करके अभ्यास कर सकते हैं तो, हो जाता है है या कर भी सकता इसलिए बोला मैंने हो सकता है पर देखो बोलो अध्यक्षे आकाशे बाला, भी आकाशे, आकाश प्रत्यक्ष नहीं है कोई आकाश कोई देख रहा है क्या जी नहीं देख रहा है तो भी बाला, मतलब न जानने वाले अग्नि तलमलिनता देखो नीला बन गया ये तल है आकाश का तल तलम है ना ये नीला बन गया नीला है बन गया नहीं नीला है ऐसा बोलता है है ना नीला होने का कारण क्या पूछा कारिका में है घदर जो धूमाद ही ऐसा होता है धूम है और बहुत संक्षेप बहुत छोटा सा रज है मतलब सम पार्टिकल्स, है ना? इट इज बिकॉज ऑफ दैट बोला इट इज बिकॉज ऑफ दैट ऐसा इट वॉज द डिस्कवरी ऑफ सर सी राम है ना पर क्या है सूर्य प्रकाश उससे स्कैटर होता है स्कैटर वहां वहां है तो, है स्कैटर मतलब देखो से तो पर भी होता है है ना उसी प्रकार स्कैटर स्कैटर होता है स्कैटर होते समय क्या होता है उसमें सात रंग है जो नीला है वो उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है वेवल बहुत छोटा है वेवल छोटा होने से वो मेनली वही स्कैटर होता है मेनली वही स्कैटर होता है इसलिए यहां पर नीलत्व जो है नीलत मिथ्या नहीं है आकाश मिथ्या नहीं है लेकिन आकाश में नीलता नहीं है जैसा प्रत्येगात्मा में शरीर नहीं है इसके अर्थ दृष्टान्त प्रत्युगात्मा और इसमें बहुत सादृश्य है दृष्टांत में आकाश जैसा क्या है हम कुछ नहीं जानते हैं आकाश जैसा विस्तार है प्रत्येगात्मा सब कुछ है वहां पर नीलत तो नहीं है आकाश में रूप नहीं है तो भी देख रहे हैं इसी प्रकार इधर होता है क्या मालूम है? आप बहुत ऊपर चला गया जहां डस्ट नहीं है वहां पर क्या है ये एकदम काला है आकाश पूरा पूरा काला है समझा अभी बोलो एवं अविरुद्ध प्रत्यगात्मी अनात्मा अभी क्या क्या देखो जी इस प्रकार प्रत्युत्मा में अध्यास हो रहा है ऐसा कहा अध्यास हो रहा है इसको ही हम स्वीकार नहीं करते ऐसा आर्ग्यू नहीं कर सकता अध्यास होने स्पष्ट है इस देखो यहां पर अनात्मा एवं अविरुद्धा इसमें कॉन्ट्रीडिक्शन कुछ नहीं है अभी में आप अध्यास को कहा या ठीक है कॉन्ट्रीडिक्शन है कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि तो हम आत्मा कुछ नहीं जानते हैं ना अरे फॉलोइ एवं अविरुद्ध जो बोला या अविरुद्ध ऐसा मुई जानना है शुद्धात्मा को रखा विरुद्ध है अविरुद्ध मैं कैसा जान सकता हूं आई सपोज यू आर फॉलोइंग विमेंट है ना इसलिए अभी स्पष्ट हो चुका कि अध्यास हमने क्या है है ना बाद में पढ़ो तमेत अंडिता अव तवेक वस्तुस्वधारण विद्या यत्र सद्यास तत्तेन दोषेण गुणेन वो गुणमात्रेना लक्षण अभ्यास पंडिता अवद्य मन अभी अभी तक हमने जो वर्णन किया है वर्ण्यं लक्षण इस प्रकार वाला जो हमने वर्णन किया अध्यास को ही वर्णन किया इस अध्यास को ही पंडिता अविद्य विद्या बोलता है ऐसा है, है ना इसको विद्या ही बोलता है मतलब क्या है अविद्या हम बार बार सुना है नहीं जानना है ना अभी इसमें अवस्थात्र में मैं ये एक पॉइंट को दिखाया याद रखो जाकर मेरे मिथ्या ज्ञान स्पष्ट है मुझे मैं पुरुष हूं मैं स्त्री हूं स्पष्ट है लेकिन मिथ्या ज्ञान है मिथ्या ज्ञान कैसे मालूम होता है देखो वहां से स्वप्न की समीक्षा किया मैंने स्वप्न की समीक्षा किया क्या वो इधर घूमता था ना वो मैं हूँ नहीं तो या या पर लेटा था वो मई हूं शमशे आ गया वो विश्लेषण दूर करते ही मिथ्या ज्ञान हिल गया समशया गया बाद में वहां से सुषुप्ति को जाते ही क्या हुआ पर क्या हूं मैं कुछ नहीं जानता हूं बोला है ना मिथ्या ज्ञान ज्ञान आज्ञान हो गया स्पष्ट इसलिए अविद्या ही मूल कारण है अध्यास के लिए अध्यास होने के लिए अविद्या हेतु है कारण का मतलब हेतु मैं नहीं जानता हूं इसलिए और कुछ जानने के लिए गलत जानने के लिए रास्ता बन गया ठीक है इसलिए अभी अध्यास को ही अयोध्या बोल दिया ना कैसा बोला सुनिए अलग अलग भी किया है ऐसा भी बोला है ऐसा बोलना गलत नहीं है क्योंकि कोई रो रहा है है ना तब क्या बोलता है दुख है जी तो। बोलता है कुछ ना, ना, ना को, कोई मर गया ऐसा कुछ बोलता है ना वो रोना दुख का कार्य है दुख यह है इसलिए रो रहा है इसलिए रोना को भी दुख बोलता है पागल कार्य का भी बोलता है। वो ही है। इनमें कांगसो इसलिए कार्य को देखकर सबको पागलपन नहीं बोल सकता लेकिन कार्य जब है उसको देखकर पागलपन बोलता है इसलिए कार्य को ही कारण का नाम देना बहुत बार हम करते हैं इसलिए गलत नहीं है पंडिताः अविद्येति पंडिता अविद्य मन तवेक वस्तुस्वरूप अवधारण विद्या आहु तदिवेको अभ्यास में जो है दो है अध्यास में दो जब है उसका विवेक अलग अलग करके क्या है देखना है ना अलग अलग करके देखा तो क्या होता है बाद में वस्तु स्वरूप निश्चय होता है वस्तु क्या है बाद में विचार करना ये अलग है ये ये चित्त है ये जड़ है लेकिन क्या इसको भी मैं नहीं जानता हूं तो हर से उसको भी मैं नहीं जानता हूं इसलिए दोनों का जानना बाकी है अभी मैं क्या गलत कर रहा हूं धर्मी को धर्म के द्वारा ही देख रहा हूं देखो प्रत्योगत्मा का धर्म क्या है व कर्तृत्व भोक्तृत्व जगत का युष्म प्रत्यय का धर्म क्या है पूछा अनुत जड़ परिचिन ठीक है लेकिन मैं अध्यास कर रहा हूँ इसका मतलब क्या है वो क्या है मैं नहीं जानता हूँ ठीक तरह से सिर्फ धर्म के द्वारा देख रहा हूँ कुछ ना कुछ है इतना ही जानता हूं क्या है नहीं जानता हूं। ना? बाद में देखा वो चर्चा करते रहा उपनिषद की सहायता से वस्तु स्वरूप निश्चय होता है एंटिसपेट करके देखा वस्तु स्वरूप क्या होता है युष्म प्रत्य में और अस्मत प्रत्ये दोनों में व्याप्त जो है वो तो आत्मतत्व तो एक ही है ऐसा समझ आ रहा है उसको भी मैं नहीं जानता इसको भी नहीं जानता ये वस्तु से आत्मा भी वस्तु को जानना है, ऐसा मैंने कि? निश्चय किया बाद में कुछ आम क्या मालूम होगा वही आत्मा तो तुम भी है इसलिए मैं ज्ञाता भी नहीं हूँ तो कब आता है जी? मेरे कुछ है तो ज्ञातृत्व तो आता है मेरे ज्यादा कुछ है तो होता है कर्ता कर्ता भोक्ता कुछ भी नहीं हूँ मैं क्योंकि सब में ही हूँ एक बात पूछनी थी कि आपने अविद्या को एक प्रकार से अविध्या कार्य लिया इसमें फायदा तो लगता नहीं क्योंकि इसमें सारा जो रहा दिख रहा है वो अविध्या का ही निरास निराश दिख रहा है अविध्या कार्य का निराश नहीं रहा है ने यहाँ पर क्या बोल रहा है अध्यासम अविद्या मनते है ना लेकिन जगह में भाष में बहुत बोला है अविद्या तत्च अविद्याध्यास का कारण है बहुजगम बोला है बहुत जगमे बोला यदि ज्ञानाभाव यदि संशय ज्ञान यदि विपरीत ज्ञान वाला उच्यता अज्ञानी ग्रण, ग्रण, अनिथा ग्रण, अनिथा ग्रण, अनिथा अध्यास है विद्या विद्या जो ना करता वो को ही करेगा तीनों तीनों प्रकार उसको भी भी के मिलाकर भाष्य में भी जिसको भी अज्ञान कहो ज्ञानाभाव को कहो संशय ज्ञान को कहो विपरीत ज्ञा, विपरीत ज्ञान में ही अध्यास है इसे विपरीत हैं हैं उसको भी कहते है, उसको मिथ्या मिथ्या मिथ्या मिथ्या ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान कहते कहते वो ये है वही है और समझना वो मिथ्या ज्ञान है है ना इसलिए है ना अभी आखिर में ऐसा मालूम होगा आखिर में कैसा मालूम होगा स्पष्ट है आपको अभी बोलने से डाइवर्ट हो जाता है आप अभी तो इतना जान, जानते हैं स्पष्ट से क्या आत्मा सर्वत्र भी है सर्वे आत्मी वेदम, वेदम सर्वम आप जानते हैं सिर्फ स्वरूप अवधारण हो गया आदमी क्या देखो एवं सती यत्र यदध्यास तत्तेन दोषेण गुणेन वणुमात्रेना स न क्या अभी क्या देखो ऐसा है ना अभी यत्र ओ एक है प्रा, जगत है जगत ओ जगत का यहाँ पर अध्यास किया नहीं तो प्राग्ञी को यहाँ पर अध्यास किया दोनों प्रकार का है ना अभी अमीर मैं तो मतलब मैंने अध्यास किया इसलिए जगत का धर्म इधर आ गया ऐसा नहीं है मतलब क्या है? मैं जगत को यहां देखा और वहां पर जगत है ऐसा नहीं है मैं जगत में प्रतीकात्मा धर्म को देखा इसलिए प्रतीकात्मा धर्म उधर है ऐसा नहीं है समझे ना अभी प्राग्ञ को लिया ये स्टेटमेंट होता है स्पष्ट रूप से होता है उसमें समझ ही नहीं है क्योंकि प्राग्ञ जगत से अलग है अनुभव है मैं आत्मा ऐसा रखकर सर्कस करने की जरूरत नहीं है हमारा अनुभव है है ना तो भी मैंने जगत को इसमें देखा नहीं जो तो प्रागुदाधम को उसमें देखा वो वहां पर बिगड़ गया ऐसा कुछ नहीं है इसमें क्या बोल रहे हैं दोषेण गुणेन है? <laughs> मैं तो इसमें भी वो शंकराचार्य का चमत्कार देखता हूँ लेकिन शायद इतना देखने का जरूरत नहीं है लेकिन देख सकते हैं क्या है जगत का धर्म को प्राग्ञ में देखा वहां पर दोष हो जाते हैं इसका दोष जगत का दोष प्राग्ञ में देखना यह दोष हो गया और प्राग्ञ का गुण जगत में देखना <laughs> यहां पर दोष है प्राग्ञ में दोष कुछ नहीं है न जानता है इतना ही दोष है नहीं तो और कुछ दोष नहीं है गुण ही है क्या गुण है ज्ञान है आनंद है है ना इसलिए मैं ज्ञान को बुद्धि में देखा आनंद को विषय में देखा तो विषय में आनंद है बुद्धि में ज्ञान है ऐसा नहीं है इसलिए प्राग्ञ का गुण युष्मत पर्थ में देख नहीं पड़ेगा युष्मत प्रत्य दोष प्राग में नहीं पड़ेगा ये बिगड़ता नहीं है अध्यास अध्यास वेरी गुड। मैं इसमें और थोड़ा ज्यादा देख रहा हूँ दोषेन गुण वाह ऐसा है ना जगत में गुण कुछ नहीं है जगत में दोष ही है और प्राग्ञ में सिर्फ गुण ही है अच्छा गुण है दोष नहीं है वहां पर मैं गुण को डाल रहा हूं वहां का दोष इधर डाल रहा हूं इससे ये भी नहीं बिगड़ेगा वो उसको गुण नहीं आएगा वो हमेशा हो जड़ी है ना दोष दोषेण अनुमात्री संबद्ध है ना अच्छा है ना? अभी अविद्या के बारे में थोड़ा इट्स क्योंकि समय ज्यादा नहीं मिलता है इसलिए पूरा पूरा शास्त्र का परिचय एक प्रकार से थोड़ा हो जाना आपको है ना यहाँ पर अविद्या को तीन भाग करके बोला है क्या अग्रहण संशय ग्रहण अन्यथा ग्रहण गीता में तो उदाहरण में क्या है भावा भाव ज्ञान विपरीत ज्ञान तीनों का विद्या बोला है अज्ञान बोला अविद्या दोनों एक ही है है ना अभी ये अज्ञान जो है मत अग्रण जो है वो क्या है अध्यास का मूल वही है अध्यास क्यों करते हैं मैं नहीं जानता हूं इसलिए अध्यास कर रहा हूं ठीक है मैं जो जानना है वो जान लिया मैं नहीं जान रहा चला जाता है नहीं रहेगा इसका मतलब क्या है ज्ञान भाव जिसको बोला है वो अभाव नष्ट हो जाएगा ज्ञान आते ही वो नष्ट हो जाएगा नहीं रहेगा वो ज्ञान क्या है मैं आत्मा हूं ऐसा समझना देखो याद रखो मैं आत्मा हूं ऐसा समझना जो है आत्मा समझने का नहीं है आत्मा है वो हमेशा समझता ही है लेकिन समझना ऐसा बोला किसको बोल रहा है ज्ञानी के बारे में बोल रहा है ज्ञानी समझ रहा है इसलिए आत्मा और ज्ञानी में थोड़ा फर्क रख के ही समझना क्या थोड़ा फर्क ज्यादा नहीं है शुद्धात्मा ही है लेकिन वो शरीर इंद्रिय बुद्धि उपाधि के साथ है शुद्धात्मा शरीर बुद्धि इंद्रिय बुद्धि उपाधि के साथ एक शरीर में रहता है तब ज्ञानी और अज्ञानी का वर्णन हो सकता है है ना? दो शरीर यहां पर एक ज्ञानी भी शुद्धात्मा है, है। वहां पर भी शरीर है यहां पर, पर भी शरीर है वहां पर भी इंद्रिया है बुद्धि यहां पर भी इंद्रिय है बुद्धि लेकिन इस बुद्धि में इस बुद्धि में फर्क है क्या फर्क है यहां पर आत्मा अनात्मा अविवेक है यहां पर आत्मा अनात्मा विवेक है स्पष्ट हो गया इसका मतलब क्या है विवेक हो अविवेक हो कहा रहता है बुद्धि में ही रहता है विवेक अविवेक आत्मा में नहीं बोलना विवेक बोलते हैं अविवेक बोलते ही बुद्धि में समझ आ रहा है ना इसलिए आत्मा अनात्मा विवेक से और आने वाला बुद्धि जिसकी उपाधि है उसको ज्ञान बोलते हैं, ज्ञानी बोलते हैं। आत्मा तो समय है सर्वत्र और जिसकी बुद्धि में आत्मा अनात्मा अविवेक है उसको अज्ञानी बोलता है इसको याद नहीं रखा ओ अलग अलग विचित्र प्रश्न मन में उठ जाता उठता है क्या जो आत्मा है क्या वो नहीं खाएगा आत्मा है वो क्या वो नहीं मर जाएगा ऐसा बहुत कई प्रश्न पूछता है ना वो मरना प्यास होना भूख होना सब कुछ शरीर धर्म है है ना और बुद्धि का ही एक धर्म है व्यवहार करता है उसको देखता है समझता है इत्यादि इत्यादि इसलिए वो व्यवहार दोनों में होता है इसलिए देखो रखो क्षेत्र धर्म बोला है इच्छा द्वेश सुख दुखम संघात चेतना ये सुख दुख सब में होता है प्रकृति कार्य है इसको याद रखो ज्ञान को इससे संबंध कुछ भी नहीं है प्रकृति कार्य है आत्मा को इससे संबंध नहीं है लेकिन जो आत्मा में संबंध लेता है प्राज्ञा संबंध ले लिया उसको बोलता है अज्ञानी जो संबंध को छोड़ा है उसको बोलता है ज्ञानी ना अभी एक ज्ञान का अभाव अग्रण को जो बोल रहा है उसको थोड़ा झगड़ा करता है लो। वो झगड़ा का मूल कारण ये है कि वो अविद्या एक भाव वस्तु ऐसा रखा है मन में रखा है मैंने बोला ना अविद्या एक है वो एक अविद्या क्या है मिथ्या जगत का उपादान है बोलता है ना वो अनिर्वचनीय है ऐसा बोलता है इसके बारे में हम नहीं कह रहे हैं क्योंकि मिथ्या ऐसा है ही नहीं हमारे लिए का है। ना? तो नहीं रह सकता कहीं भी इसलिए उसको हमने बात नहीं कर रहे उसको छोड़ो मिथ्या कैसा उत्पन्न होता है उत्पन्न भी नहीं होता कुछ नहीं होता दिमाग में है जाना जाता है। उतना ही है उसको छोड़ो ऐसा संस्कार रहने से ज्ञाना भाव होते क्या ऐसा हो सकता है ज्ञाना भाव हो सकता है भाव रहना है ऐसा लगता है उनको क्योंकि वही आदत हो गया ना इसलिए होता है लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं देखो ज्ञान का अभाव बोला इसमें कुछ गलत नहीं है क्या देखो कर्मण्य कर्मय पशेरा कर्मणिश कर्मय सबुद्धिमान मनुष्येश ओ जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है ऐसा है वो बुद्धिमान है शंकराचार्य भट्ट लिखते हैं अकर्म में कर्म को देखना मतलब क्या है अकर्म कर्म कर्माभाव है कर्म का अभाव ही अकर्म है कर्म का अभाव में कर्म को देखना कैसा जी इसलिए उसका अर्थ अलग है ऐसा बोला इसलिए ओ सामान्य रूप से एक वस्तु का अभाव ऐसा बोलता है यहाँ पर घट का अभाव है बोलता है नहीं इसलिए सामान्य अर्थ में ऐसा बोलना वाचार्थ में लिया एक गलत नहीं है लेकिन ऐसा नहीं समझना अभाव यहाँ पर एक वस्तु है ऐसा नहीं समझना अभाव वस्तु नहीं है इसलिए वस्तु सा हम बोल रहे हैं ना पर वो नहीं है ऐसा बोल रहे है, है ना इसलिए उसको क्या समझना पूछा वो जो आने से ये नहीं रहेगा वो अभाव है उसको बोलता है प्रतियोगी बोलता है प्रतियोगी मतलब क्या है एक भाव वस्तु एक है रहने वाला एक वस्तु है वो वो आने से और जहां इसका अभाव था वो अभाव नष्ट हो जाएगा ये ये प्रतियोगी है है ना कभी कभी विरुद्ध भी होता है यहां पर अंधकार है है ना प्रकाश आ गया अंधकार चला गया विरुद्ध अन्यत्व इसको लेना है अभाव ऐसा बोलने पर भी अभाव को वाच्यार्थ से लेना तद तद्विरुद्धत्व तद लक्ष्यार्थ को लेना स्पष्ट हो गया ये टेक्निकल पॉइंट है इसको बोल सकते हैं हाँ अभाव एक है लेकिन वहां पर खंडन क्या है भाव बोल रहा है बोलना ही गलत कुछ नहीं है हमेशा याद को अभाव को ही कोई वर्णन नहीं कर सकता है कुछ ना कुछ रखकर ही और कुछ ना कुछ किसकी सापेक्षा ही अभाव को वर्णन करना है यहां पर यह नहीं है घट नहीं है यहां पर बोलते हैं खाली जगह दिखाना है ना इसमें वो नहीं है तब अन्योन्या भाव आता है ना और प्राग भाव उसके पहले पैदा होने के पहले नहीं रहा ग भाव बोलता है और बाद में नहीं रहेगा प्रध्वंसा बोलता है लेकिन वस्तु से ही देखा तो उसमें फर्क नहीं है अभाव अभाव ही है लेकिन अभाव को कुछ ना कुछ मतलब कब आता है किसी की अपेक्षा बोला तो मतलब आता है नहीं तो नहीं आएगा इसलिए अभाव का डिस्क्रिप्शन इट इज रिलेटिव इट इज़ रिलेटिव टू नोशनल नो इट इज नॉट नोशनल सी दैट इज़ इट इज ओनली डिस्क्राइबिव टू एस्तुटी का अपेक्षा में ही तो ठीक है ठीक है क्योंकि भाव प्रतियोगी भाव शंकराचार्य भाष्य भाव वस्तु एक है उसका प्रतियोगी अभाव है मतलब प्रतियोगी मतलब क्या? वो नहीं है वो आने से वो हो जाता है भावक प्रतियोगी अभाव होता है मतलब। ये छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है ये बारे में बहुत तो, ओ, आ, कल को त्रास मत करो ये बहुत छोटी बात है लेकिन वो आपको थोड़ा परिचय होना समस्या क्या है परिचय होना अभाव ऐसा एक वस्तु ऐसा नहीं हो सकता। भाष्यको भगवान